संक्षिप्त महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व युधिष्ठिर का इंद्र और धर्म के साथ वार्तालाप तथा सदैह स्वर्गम वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय जय आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ लिए वहां आ पहुंचे और युधिष्ठिर से बोले कुंती नंदन तुम इस रथ पर सवार हो जाओ तब अपने गिरे हुए भाइयों की ओर दृष्टि डालकर धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो उठे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 अतः उनके लिए शोक न करो वे मनुष्य का शरीर परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं किंतु तुम इसी शरीर से वहां तक चल सकते हो युधिष्ठिर बोले युद्धि यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है इसने सदा ही मेरा साथ दिया है अतः इसे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए इंद्र ने कहा राजन तुम्हें अमरता मेरे समान ऐश्वर्य पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है साथ ही तुम्हे स्वर्गीय सुख भी सुलभ हुए हैं अतः इस कुत्ते को छोड़कर मेरे साथ चलो इसमें कोई कठोरता नहीं है युधिष्ठिर का त्याग करना पड़े इंद्र ने कहा धर्मराज कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है उनके यज्ञ करने और कुआ बावली आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नाम के राक्षस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 इससे तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी तुमने भाइयों तथा प्रिय पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है तेरे इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मोह में कैसे पड़ गए युधिष्ठी ने कहा भगवान संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ न किसी का मेल होता है न विरोध द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है अतः मर जाने पर उनका मैंने त्याग किया है जीवितावस्था में नहीं शरण में आए हुए को भय देना स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के द्रोह करना ये चार अधर्म एक और, और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है वैश्व पायन जी कहते हैं जन्मेजय कुत्ते का शरीर धारण करके आए हुए धर्म भगवान धर्मराज की बात सुनकर बहुत रहे हैं बेटा एक बार पहले मैंने द्वैत वन में भी तुम्हारी परीक्षा की थी के तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए जाकर मारे गए थे उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था इस समय भी यह कुत्ता मेरा भक्त है ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के रथ के का भी परित्याग कर दिया है अथा स्वर्गलोक में तुम्हारी समता करने वाला कोई नहीं है इसलिए तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो जो कहकर धर्म इंद्र मरुद्ध अश्विनी कुमार देवता और देवर सिंह ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को रथ में बिठाया और अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर वे स्वर्ग लोक को चल दिए वे सब के सब अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाले रजोगुण शून्य पुण्यात्मा पवित्र वाणी बुद्धि एवं कर्म वाले तथा सिद्ध थे इंद्र के रथ में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को दे करते हुए बड़ी तेजी के साथ ऊपर की ओर जाने लगे उस समय संपूर्ण लोगों का वृत्तांत जानने वाले बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी नारद जी ने देवमंडल में स्थित होकर उच्च स्तर से कहा जितने राजस्व स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हैं किंतु कुराज युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सब की कृति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं अपने यश तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोगों को आवृत्त करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्ग लोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधि के सिवा और किसी राजा को नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे है वे ही ये देवताओं के हजारों लोग हैं इनकी ओर देखो नारद जी की बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा मेरे भाइयों को भला या बुरा जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो उसी को मैं भी पाना चाहता हूँ सिवा दूसरे लोक में जाने की मेरी इच्छा नहीं है उनके ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने कोमलवाड़ी में कहा महाराज तो अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस वर्ग लोक में निवास करो मनुष्य लोक के स्नेह पास को क्यों अभी तक खींचते आते हो तुम्हे तो वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जो दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है तुम्हारे भाइयों को ऐसा स्थान नहीं प्राप्त है क्या अभी तक मनुष्य लोक की भावना तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती स्वर्ग लोक है पर स्वर्गवासी देवर्यो और सिद्धों की ओर तो दृष्टि डालो देवेंद्र की ऐसी बातें सुनकर युदिष ने फिर कहा देवराज अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता मैं तो वही जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गए हैं और जहाँ सत्य गुण संपन्ना द्रौपदी देवी विराजमान है महाप्रस्थानिक पर्व समाप्त